इस विशेष कार्यक्रम में हम दिग्गज कवियों को सुनते हैं और उनकी कुछ खास बातें भी हम सुनते हैं तो आइए सबसे पहले आज के इस विशेष कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र स्वर्णकार किशोर पारिक किशोर और गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और ये तीनों लोग मिलकर आज के इस कार्यक्रम में समा बांधेंगे संस्कार के बढ़ते चरण में तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से रेडियो मधुबन की तरफ से इन तीनों कवियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दे दे और सीधे मैं आपको जोड़ना चाहूँगा राजेंद्र सुनकार जी से राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में संस्कार के बढ़ते चरण में सर और राजेंद्र जी बताइए कि आपके जीवन में जैसे लोग कहते हैं इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं तो आपके जीवन के अंदर एक कवि होने के नाते इतनी खूबसूरत रचना करने के बावजूद भी दुख आप फील करते देखिए ऐसा है कि सुख दुख तो हमारे जिंदगी के हिस्से हैं सब सबके जीवन में आने तय हैं लेकिन कवि होता है वो थोड़ा सा चिंतन करने के लिए जाना जाता है तो हम लोग हमारे दुख को हमारी रचनाओं में बोलने का प्रयास करते हैं कई बार ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती है लेकिन हम बॉडी श्रृंगारिक और प्रेम की और श्रृंगार की इस तरह की रचनाएं भी लिख डालते हैं उस समय क्योंकि हम उस स्थिति से उबरने की कोशिश करते हैं और मैं सोचता हूं कि माँ सरस्वती हमारी मदद करती है अदृश्य रूप से ऐसा मुझे कई बार महसूस होता है राजेंद्र जी बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि हाल ही में जो ऐसा प्रसंग आपके पास दुख आया हो और उसको भूलने के लिए आपने कौन सी रचना या कौन से विचार आपके पास आए थे थोड़ा सा उसकी परिभाषा बताई देखिए जैसे मेरे पिताजी का देहावसान पच्चीस वर्ष पहले हो गया था तो उस समय मैं मैं एक दोहे के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ जी स्वागत है मैंने अपने दुख को हल्का करने का प्रयास यूँ किया कि बाबूजी तो खो गए आया कैसा मोड़ तुम मत जाना माँ कभी मुझे अकेला छोड़ मैंने ये लाइन लिखी तो लगा कि मुझे संबल मिल रहा है और मेरी माँ बाबूजी के देहावसान के 25 वर्ष तक उन्होंने मेरा साथ निभाया और शायद परमात्मा ने मेरी प्रार्थना सुनकर ही उन्हें इतने वर्षों तक मेरा साथ रखने के लिए रखा मेरे के लिए अब अब मां भी नहीं रही ये स्थिति विकट आ गई है तो सुख दुख जीवन के हिस्से हैं और इनसे हमें उबरने का प्रयास करना पड़ता है हम हमें गम भुलाना पड़ता है गमे दिल भुलाना पड़ेगा और हंस के हमें गाना पड़ेगा हम हम ये कहते रहते हैं बहुत ही अच्छी बात है राजेंद्र जी बहुत ही अच्छा लगा एक कवि के जीवन में दुख आता है तो उसको सहने की शक्ति जो है उसके विचारों से माँ सरस्वती से उसको मिलता है और आपने उसका उदाहरण भी हमारे सामने आ, बिल्कुल अच्छी तरह से जीवंत उदाहरण अपना ही आपने सुनाया और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे सुनने वालों को भी कहीं ना कहीं एक सीख मिल रहा है कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं लेकिन वहाँ पर हम किस तरह से उसको सहन करके आगे बढ़ते हैं या उसको समझ के आगे पढ़ते हैं या उसको फेस करके आगे बढ़ते हैं वो हम पर निर्भर करता है हमारे विचारों पर निर्भर करता है।, है तो राजेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है मैं चाहूंगा कि आप अपनी कविताओं को सुनाए मैं देश की आवश्यकता है कि सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे जी और ये कवियों का धर्म है कि हम अपनी लेखनी इस तरह से चलाएं कि लोग हमारी रचनाओं से प्रेरणा ले और ऐसा एक माहौल क्रिएट हो ऐसा वातावरण निर्मित हो कि लोग आपस में सद्भाव से और स्नेह से रहना सीखें जी जी जी और अपनी आस्थाएं धर्म निभाएं लेकिन वो अपने दायरो में निभाएं तो इ, इस इसी बात को लेकर मैंने एक रचना लिखी है वो मैं आपके समक्ष यहाँ रखने की मेरी इच्छा हो रही है अचानक इच्छा हो गई और मैं वही रचना आपके सामने रखूंगा बहुत बहुत स्वागत आ, है आप, आपकी इजाजत हो तो मेरा स्वागत है चाहेअल लू कहो चाहे जय श्री राम प्यार फैलना चाहिए जब ले रब का ना क्या बात है क्या बात है बहुत खूब रब के घर होता नहीं इंसानों में भेद नादा क्यों रहते यहाँ फिर को में हो कद मक्का मथुरा कब जुदा समझ समझ का फिर ईश्वर अल्लाह एक है फिर का है सुन हिंदू सुन मुसलमान प्यार चलेगा साथ रब की खातिर छोड़िए बैर अहम चल घाट क्या बोले राम नहीं ईसा नहीं, नहीं बड़ा रहे मान सच माने सबसे बड़ा होता है इंसान hmm. मस्जिद मंदिर तो हुए पत्थर से तामीर इंसान का दिल राम की अल्लाह की जागीर हाँ एक गज़ल पेशी खिदमत है जी स्वागत दोस्तों दोस्तों ये इल्तिजा है प्यार कीजिए दोस्तों ये इल्तिजा है प्यार कीजिए बैर में न ज़्यादा एतबार कीजिए दोस्तों ये इल्तिजा है प्यार कीजिए दिल किसी का भी दुखाना जुर्म है बड़ा मत गुनाह ऐसे बार बार कीजिए दोस्त ये इल्तिजा है प्यार कीजिए गलतियां मुआफ करने में ही लुत्फ है हो किसी की दरकिनार कीजिए दोस्त तो ये इल्तिजा है प्यार कीजिए एक खून है हमारा एक ही खुदा एक खून है हमारा एक है खुदा इस यकीन को न तार तार कीजिए आप ही सजाइए है आपकी जमीन बाग कीजिए बाग कीजिए की न रेगुजार कीजिए आप इसे बगीचा बनाइए रेगिस्तान मत बनाइए बाग कीजिए न रे गुजार कीजिए दोस्तों ये इल्तिजा है प्यार कीजिए कल जहाँ से जाएंगे राजेंद्र हम सभी wow. yeah, कल जहाँ से जाएंगे राजेंद्र हम सभी जिंदगी को आज यादगार कीजिए जिंदगी को आज यादगार कीजिए दोस्त तो ये इल्तिजा है प्यार कीजिए धन्यवाद अब बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सोर्णकार जी बहुत ही अच्छी तरह से आपने कविता पाठ किया और बहुत ही सुंदर रचना हमारे सामने पेश किया सद्भावना का जहाँ पर एकता का सूत्र में बांधने का प्रयास आपकी कविता करती है और सभी लोगों को एकता का संदेश देता है सदभावनाओं का संदेश देता है चलिए मैं सीधे आपको फिर से जोड़ना चाहूँगा हमारे विशेष कवि गोविंद भरदवाज जी को बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा संस्कार के बढ़ते चरण इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विशेष कवियों को जैसे कि आपने अभी सुना राजेंद्र जी को और इसके बाद हम सुनेंगे अभी गोविंद भरदवाज जी को मैं चाहूँगा कि गोविंद भरदवाज जी आप बताइए कि आपने ये कविता कब से शुरू किया पढ़ने का मैं कवि क्यों बना इसके लिए मैं चार लाइनों से अपनी बात शुरू करता हूं क्या बात है स्वागत है हम सितारों की महफिल सजाने लगे हम सितारों की महफिल सजाने लगे चांदनी के सरोवर लगे रात जब से तुम्हारी तड़प में कटी बस उसी दिन से कविता बनाने लगे क्या बात है? क्या बात बात है है बस उसी दिन से कविता बनाने लगे जी और अभी सुख दुख के ऊपर बात हो रही थी जी जी सुख और दुख में ये अंतर होता है सुख और दुख में ये अंतर होता है दुख कहने से कम होता छू लेने से छुम अंतर होता है क्या बात है क्या बात है बहुत ही खूबसूरत जी एक हौसलों के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूँ स्वागत जिंदगी में हौसला हो तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है अगर एवरेस्ट के नीचे खड़े होकर के आप सोचेंगे कि और स्टिकता हूँ चाह तो आप चढ़ नहीं पाएंगे लेकिन हौसले हौसला हो तो आप वहां तक पहुँच सकते हैं हौसलों पर एक गीत है मेरा वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं के उड़ता हूँ पंख लगा आसमान छूने को उड़ता हूँ पंख लगा आसमान छूने को छोड़ नहीं पाता हूं लौट लौट आता हूं उड़ता हूँ पंख लगा कि क्षितिज बहुत दूर मगर छूने की ठानी है और हौसला है पंखों में हार नहीं मानी है भाषा संकल्पों की अविरल दोहराता हूँ छोर नहीं पाता हूं लौट लौट आता हूँ उड़ता हूँ पंख लगा आसमान छूने को छोर नहीं पाता हूँ लौट लौट आता हूं, उड़ता पंख लगा गोविंद ज जी बहुत ही अच्छा लग रहा है आपकी रचना हौसले पर आपने गीत सुनाया और उड़ान भरने के बारे में आपने बताया तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे सुख दुख की तो आपने बहुत ही अच्छी परिभाषा बताया दुख कह देने से कम होता है छू लेने से खत्म हो जाता है कह देने से कम होता है सह से छुमंतर अच्छा सहलेने से छुमंतर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जीवन में क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जनसंख्या तो बहुत बढ़ रही है लेकिन फिर भी लोग अकेले होने बहुत ज्यादा लगे हैं तो आपके जीवन में कभी अकेलापन आया हो तो उसको कैसे आपने दूर बगाया हो उसके बारे में बताई जीवन थोड़ा अकेलापन आता है कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं लेकिन हौसलों से ही वो आगे बढ़ा जाता है और सारी समस्याओं का हल नहीं मैं आपकी अनुभव को सुनना चाहता हूँ हाँ मेरा अपना अनुभव यही है जो मैं बता रहा हूँ आपको जी। जी। मैंने हर जीवन के हर हर दुख सुख में अपना हौसला बरकरार रखा अपनी हिम्मत बरकरार रखी अपने उसूल पर ही मैं कायम रहा और इसीलिए मैं हमेशा कामयाब रहा परमात्मा ने मेरी हर जगह मदद की अच्छा ऐसे विकट परिस्थिति में कहाँ से आपको प्रेरणा मिलती है परमात्मा की का आशीर्वाद है आदमी अगर सत्य पर है तो उसे हमेशा ऊर्जा मिलती रहती है मैं अधिकारी रहा हूँ लेकिन मैंने जो है ईमानदारी से अपना अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा ईमानदारी रखी तो मेरा हौसला हमेशा बरकरार रहा अच्छा गोविंद जी आपका कहने का भाव ये है कि जीवन में हौसला जरूर रखिए मुश्किल परिस्थिति में ईमानदार रहिए और अपने ईमानदारी पर विश्वास और, और परमात्मा पर विश्वास करेंगे तो आपका दुख या प्रसंग जो भी आया है विपरीत परिस्थिति हो लेकिन उसमें आप संभल जाएंगे ऐसा आपका कहना है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं संस्कार के बढ़ते चरण को और उन्हें भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा और जाते जाते मैं कहूँगा ब्रेक के पहले एक छोटा सा दो लाइन वाला छंद जरूर सुनाइए जो आपको बहुत पसंद आता हो हम कुसुम थे मगर तुम तो तलवार थे और तुम थे पूजा मगर हम गुनहगार थे प्रीत की रीत निभती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 पानी मगर हम तो अंगार थे, थे। गोविंद जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे ये छंद सुनकर बहुत ही खुशी हुई और मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा खुशी हमारे सभी श्रोताओं को हो रहा होगा और उनकी खुशी को और बढ़ाने के लिए मैं अभी लेता हूँ छोटा सा एक अल्प उसके बाद फिर से लौट कराते हैं और लौट कर आने के बाद सीधे आप सुनेंगे किशोर पारी किशोर जी को आप सुन रहे हैं रेडियो मत वन पर संस्कार के बढ़ते चरण सुनते रहो मुस्कराते रहो इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमज़ोर होना हम चलेने एक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमज़ोर होना दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बेर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की हो ना हम चले पे हमसे कोई भूले हो ना आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संस्कार के बढ़ते चरण इस विशेष कार्यक्रम में और बहुत ही सुंदर काव्य पाठ हो रहा है और मुझे लगता है कि कवियों के साथ बात करते हुए उनके जो लफ्ज़ हैं उनके जो जहन में जो बातें हैं वो दिल के बिल्कुल साफ़ है वो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं वो अनुभव हमारे दिल तक भी छूता है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस प्रसंग में रहते हैं लेकिन वहाँ से निकलना हमारे लिए कभी कभी मुश्किल लगता है लेकिन कोई दिग्गज कवि कोई अनुभवी व्यक्ति अपने विचारों के के के साथ के साथ साथ साथ अपने अनुभव हमें हमें जोड़ देता है है या हमें साथ मिल जाता है, तो हम भी उड़ान भर सकते हैं हैं ऐसी आशा के साथ, आगे बढ़ते हैं, और किशोर पारिक किशोर किशोर जी मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में कुछ विशेष बातें बताइए अपने बारे में विशेष चिंतन में नहीं करता मैं हमेशा दूसरों के बारे में ही करता हूँ कई बार मैं सोचता हूँ कि ये जो मित्र आश्रय व्यंग लिखते हैं जी जी जी। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी लिखू हाँ। और जब जब मैं अपनी कलम उठाता हूँ तो जो विचार मन में आता है कि चाहता हूँ मैं लिखूँ कुछ चांदनी के रूप पर चाहता हूँ मैं लिखूँ कुछ चांदनी के रूप पर मीत के संग प्रीत पर यौवन नहाती धूप पर पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है इसीलिए गीतों में पहले देश आता है इसीलिए गीतों में बहुत को बहुत को किशोर पारी किशोर जी मैं चाहूँगा कि ये जो किशोर पारी किशोर ये नाम आपको कैसे मिला या इसके पीछे कोई रहस्य हो तो ज़रूर सुनाइए नाम के पीछे रहस्य विशेष रूप से यह है कि मेरी मम्मी को जो किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद थे <laughs> क्या बात है अच्छा <laughs> तो इत्फाक से जो पंडित ने शब्द अक्षर जो देते हैं हाँ हा। वो भी कै अक्षर उनको दिया अच्छा, अच्छा। मेरा नाम किशोर <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा लगा ये जो आपका रहस्यमय नाम के पीछे जो कहानी है और मम्मी का पसंदीदा जो आ, सिंगर है उस पर उन्होंने आपका नाम रखा है तो मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जीवन में कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हो जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता तो तब क्या किया चलिए साहब इस बात को मैं अपने गीत के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहूंगा गीत है आपने इससे पहले सुख दुख की भी बात की जी जी। भाई साहब ने जीवन में होशलों की उतार चढ़ाव की बात की तो निश्चित रूप से इंसान की जिंदगी में सब पल एक से नहीं होते नहीं। सवेरा होता है दोपहर होती है सांझ होती है बस इसी ताने वाने के बीच में मैंने कुछ कहने की कोशिश की स्वागत है चार दिन की जिंदगी की सिर्फ ये कहानी भोर हुई सांझ हुई बीती जवानी चार दिन की जिंदगी की चार दिन की जिंदगी की सिर्फ ये कहानी भोर हुई सांझ हुई बीती जवानी चार दिन की जिंदगी की सावन भी आएगा सावन भी जाएगा हमेशा अच्छे मौसम की हम तमन्ना करते हैं गर्मी है तो गर्मी से घबरा जाते हैं सर्दी है तो सर्दी से घबरा जाते हैं हमेशा इंसान चाहता है जो नहीं है वो चाहता है कि सावन भी आएगा सावन भी जाएगा सावन हर साएगा मन को लुभाएगा सुंदर ये झरना क्या पथझड़ से डरना क्या मौसम पे हंसना क्या मौसम पे रोना क्या आती जाती मौजों पर नाव जो चलानी चार दिन की जिंदगी की सिर्फ ये कहानी भोर हुई सांझ हुई बीती जवानी चार दिन की जिंदगी की मैं एक पुस्तकाध्यक्ष हूँ लाइब्रेरियन और करीब डेढ़ लाख किताबें है मेरे हैं पुस्तकालय में है तो उन पन्नों पर भी मैं कुछ जिंदगी के मायने तलाशने की कोशिश करता हूँ लेकिन असली जो चीज है वो मन से ही आती है कि पोथी साबाना है पोथी साबाना है अक्षर खजाना है शब्द शब्द तोल तोल पृष्ट पृष्ट लाना है क्या बात है? आवरण दिखावा है और जिल्द भी छलावा है कथ्य में जो दावा है शिल्प में भुलावा है आदि से अंत तक बात बचकानी चार दिन की जिंदगी की सिर्फ ये कहानी भोर हुई सांझ हुई बीती जवानी चार दिन की जिंदगी इंसान जनता है तब तो से लेके भागता रहता है भागता रहता है भागता रहता है बस इसी को मैंने अपने शब्दों में इरशाद जब से हम जागे हैं जब से हम जागे हैं बेबस अब भागे हैं पर्वत छलांगे हैं सागर उलांगे हैं बेबस अभागे हैं हीरों को त्यागे हैं सांसों के धागे ये खुशबू को भाग जहां अच्छी चीज मिली बस वही दौड़ लो कि सासों के धागे ये खुशबू को भागे हैं खोज तेरे अंदर की यार इत्रदानी चार दिन की जिंदगी की सिर्फ ये कहानी भुर हुई सांझ हुई बीती जवानी चार दिन की जिंदगी की बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी जो कविता है आपने सुनाया हमें और मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी झूम रहे होंगे नाच रहे होंगे और कहीं ना कहीं उनके दिल तक ये बातें उनके जहन तक ये बातें पहुंच रही होंगी कि जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं सुख दुख हैं या सुबह दोपहर शाम की बात जैसे आपने कहीं उस तरह के जो हमारे जीवन में जो पड़ाव आते हैं वहाँ पर हम कहीं ना कहीं रुक नहीं जाए हम आगे बढ़ते जाए इसलिए कवियों की ये जो काव्य है या जो शब्द है वो हमारे काम आते हैं हम अपने जीवन में इनका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं अभी कार्यक्रम की समाप्ति पर हूँ किशोर पारिक जी अब वक्त कह रहा है कि मुझे तो लगता है कि ये जो सिलसिला है गीतों का, का कविताओं का यूं ही चलता रहे और मुझे लगता है कि हमारे जो दोस्त इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि ये चलता रहे कार्यक्रम लेकिन वक्त को कौन बांधा है अपने हाथों में वो तो चलता रहता है उसकी सीमा में हम सब बंधे हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर दें हमारे मैं मैसेज जरूर देना चाहता हूँ लेकिन मैसेज भी कविता के संदेश देना है और बहुत ही आवश्यक है आज के दौर में हम देख रहे जल समस्या को लेकर पेड़ों को लोग काट रहे पर्यावरण का संदेश में देना चाहता हूँ आपके आ, देखे। रेडियो मधुबन के माध्यम से कि पानी बिन पेड़ नहीं पेड़ बिन पानी नहीं पानी भी बचाइए तो पेड़ भी बचाइए कोई जब मांगे वोट पहले दूर करो खोट वृक्ष रोपण की शपथ खिलाई और जन्म के साथ पेड़ कोई भी जब जन्म ले तो एक पेड़ लगाए कि जन्म के साथ पेड़ पढ़ के साथ पेड़ मरण के काल में भी पेड़ लगवाई तो धरती हमारी माँ है नग्न इसे करे नहीं वृक्ष ही श्रृंगार इसके वृक्ष से सजाइए तो पानी बिन पेड़ नहीं पेड़ बिन पानी नहीं पानी भी बचाइए तो पेड़, पेड़ भी, भी लगाइए किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को ये मैसेज बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और इसको फॉलो अप करें दिल से आप भी करिए दूसरों को भी कहिए ऐसे ही करने के लिए तो जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राजेंद्र जी एक छोटा सा मैसेज जरूर दे हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं भी मैसेज सुनाना किसी मन गे, क्यों करना वह काम क्या अच्छा है क्या बुरा ले खा लेंगे राम सुंदर संपन्न हो मानव वही महान धन यावन नश्वर सभी वृथान कर अभिमान और अंतिम में कहता हूं कि जाते खाली हाथ धन क्यों जोड़े दिन रात तू धन जोड़े दिन रात जब बोराया बारा अचरज की यह बात है अचरज की यह बात बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जो भी बातें हुई जो भी काव्य पाठ हुआ आप सभी को पसंद आया होगा और मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा तो एक छोटा सा काम जरूर कीजिए अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए और चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पे आप अपना नाम के साथ ये कार्यक्रम आपको कैसे लगा इसका मैसेज जरूर कीजिए दो शब्द जरूर आप लिख हमें मैसेज कीजिए अपने नाम के साथ हमें बहुत अच्छा लगेगा और आगे हम भी इस तरह के कार्यक्रम आपके लिए लाते रहेंगे तो चलिए दोस्तों आप खुश रहें रहे इन्हीं कामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन 90.4 पॉइंट एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो